ओशो सर्वसार उपनिषाक्सो सर्वसार गिवन एट मेडिटेशन कैंप माथेर इंडिया डिस्कोर्स नंबर टू मनोमय विज्ञानमय और में ये पांच कोष क्या है कर्ता जीव पंचवर्ग क्षेत्र साक्षी और अंतर्यामी का अर्थ है क्या है इसी प्रकार की आत्मा और माया ये तथा क्या है आत्मा भी ईश्वर और जीव रूप है फिर भी जो आत्मा नहीं है ऐसे शरीर में जीव को अहम भाव हो जाता है वही जीव का बंधन है इस अहम भाव का निकल जाना यही मोक्ष है से प्रार्थना के बाद जिज्ञासा का प्रार्थना के बाद ही जिज्ञासा हो सकती है प्रार्थना हृदय को उस स्थिति में ला देती है उस ग्राहक और संवेदनशील मनोदशा को पैदा कर देती है जहा जिज्ञासा मात्र कुतूहल नहीं रह जाती मुमुक्षा बन जाती प्रार्थना से रहित जो जिज्ञासा है वो केवल बौद्धिक खिलवाड़ है और जिसने प्रार्थना नहीं की और पूछा है उसने पूछा ही नहीं जिसके घर का द्वार बंद है अंधेरे में बैठकर जो पूछ रहा है सूर्य क्या है प्रकाश क्या है वो पूछता रहे उत्तर उसे नहीं मिल पाएगा और आदमी के मन का बड़े से बड़ा खेल यह है कि जब उत्तर नहीं मिलता तो आदमी खुद अपने उत्तर बना लेता है अंधेरे में ही बिना सूर्य को जाने ही या तो कहने लगता है कि सूर्य नहीं है इसलिए नहीं कि उसने जान लिया कि सूरी नहीं इसलिए कि चूंकि वो नहीं जान पाया और जिसे वो नहीं जान पाया उचित है कि वो उसे इंकार दे क्योंकि जिसे हम नहीं जान पाते अगर हम उसे इंकार न कर पाए तो मन में एक बेचैनी खड़ी ही रह जाती है इंकार करते से बेचैनी भी खो जाती हम अपने अंधेरे में ही आश्वस्थ हो जाते हैं। लेकिन जिसने घर के द्वार नहीं खोले वो कितना ही पूछे कि सूर्य क्या है प्रकाश क्या है उत्तर उसे नहीं मिल सकता नहीं मिले उत्तर तो वो ये भी कर सकता है कि इंकार भी न करे अपने ही मन का सूर्य कह ले और कहने लगे सूर्य है और अपनी ही मनोरचना कर ले अपने ही सिद्धांत निर्मित कर ले वे सिद्धांत उतने ही झूठे हैं जितना इंकार करना झूठा है अंधेरे में खड़ा नास्तिक भी उतना ही झूठा है जितना अंधेरे में खड़ा आस्तिक झूठा है नहीं जिसने जाना उसका ये कहना भी व्यर्थ है कि ईश्वर नहीं है उसका ये कहना भी व्यर्थ है कि ईश्वर है ये दोनों बातें ही व्यर्थ है और बड़ा मजा है कि अंधेरे में बड़ी कलह और बड़ा विवाद चलता है उनके बीच जिन दोनों को ही पता नहीं है अज्ञान बहुत विवादग्रस्त अज्ञान जानता नहीं लेकिन मुखर बहुत है विवाद तो किया ही जा सकता है मतवाद तो खड़े किए ही जा सकते हैं। वस्तुतः अंधेरे में ही मतवाद खड़े होते है प्रकाश में कोई वाद नहीं प्रकाश काफी है वाद की कोई जरूरत नहीं सिद्धांत अंधेरे में निर्मित होते हैं, प्रकाश में सिद्धांतों की कोई भी जरूरत नहीं जहाँ सत्य प्रगट है वहां सत्य तो खो जाते और जहाँ सत्य ही समक्ष है वहा सिद्धांत को बनाने का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता सिद्धांत सब है परिपूरक है सत्य का पता नहीं है तो सिद्धांत बना के हम सत्य की जगह उसे खड़ा कर लेते ठीक जिज्ञासा प्रार्थना से शुरू होती है जब मैं ऐसा कहता हूँ तो उसका अर्थ यह है कि जो सूर्य को जानने चला है कम से कम एक शर्त पूरी कर दे कि अपने मकान के द्वार खोल दे सूर्य को जानने की आकांक्षा जगी है तो कम से कम अपने द्वार दरवाजे तो खोल ले की सूर्य उत्तर देना चाहे तो उत्तर दे सके सूर्य की शक्ति विराट है लेकिन फिर भी आपका द्वार तोड़कर भीतर प्रवेश नहीं करेगी आपके दरवाजे पर थपकी भी सूरज नहीं देगा इस जगत में सत्य किसी के जीवन में ट्रेस पास नहीं करता किसी के जीवन का अतिक्रमण नहीं करता सत्य किसी के जीवन में किसी भी भांति की गुलामी नहीं लाता बंधन नहीं लाता इसलिए सत्य मुक्ति है सत्य जबरदस्ती आरोपित नहीं होता जब तक आप ही तैयार ना हो सत्य आपके द्वार पर खड़ा रहेगा लेकिन थपकी भी नहीं देगा द्वार को खटखटाएगा भी नहीं आपकी तैयारी आपका हृदय से दिया गया निमंत्रण ही उसका आगमन बन सकता है लेकिन आपके निमंत्रण का क्या अर्थ है जब तक आपका द्वार खुला न हो जिस अतिथि को आप पुकारते हैं उसके द्वार पर बैठकर प्रतीक्षा भी तो करनी चाहिए इसलिए प्रार्थना से प्रारंभ है प्रार्थना है हृदय के द्वार के खोलने की विधि अगर प्रार्थना से रूप जिज्ञासा है तो वो जिज्ञासा खोज की कम संदेह की ज्यादा होती है वो इसलिए नहीं होती कि हम में निकले हैं वो इसलिए होती है कि हम संदेह करने निकले और जो संदेह करने ही निकला है उसका संदेह रुगण हो जाता है बीमार हो जाता है लेकिन जो प्रार्थना पूर्ण हृदय से खोलता है द्वार ऐसा नहीं कि उसे संदेह करने का हक नहीं रह जाता सच तो यह है कि उसे ही संदेह करने का हक मिलता है क्योंकि अब संदेह केवल समाधान की आकांक्षा का हिस्सा है अब संदेह विनाशक नहीं है सृजनात्मक है अब संदेह इसीलिए है कि मार्ग के सब कंटक कैसे दूर हो जाएं अब प्रश्न इसीलिए है कि उत्तर कैसे निकट आ जाए अब प्रश्न किसी बीमार चित्त की भागदौ नहीं अब संदेह किसी रुग्ण चित्त का रोग नहीं अब एक स्वस्थ व्यक्ति की खोज है श्रद्धापूर्ण पूर्ण संदेह शब्द बहुत उल्टा दिखाई पड़ेगा लेकिन हम एक तरफ से समझें तो ख्याल में आ जाएगा संदेह पूर्ण श्रद्धा से समझें तो ख्याल में आ जाएगा हम श्रद्धा भी करते हैं तो वो संदेहपूर्ण पूर्ण होती है। हम किसी पे श्रद्धा भी करते हैं तो वो संदेहपूर्ण होती है उसमें संदेह होता ही है असल में हम श्रद्धा इसलिए करते हैं कि भीतर संदेह होता है उसे दबाने के लिए श्रद्धा कर लेते हैं। और भीतर संदेह हो और ऊपर श्रद्धा हो तो श्रद्धा कमजोर होती है क्योंकि जो भीतर है वही शक्तिशाली है जो ऊपर है वो कमजोर होगा जो परिधि पर है वो कमजोर होगा जो केंद्र में है भीतर हृदय के वही शक्तिशाली है तो भीतर तो संदेह होता है श्रद्धा ऊपर से थोप लेते हैं वस्त्रों की भांति जैसे वस्त्र आपकी नग्नता को नहीं मिटाते केवल छिपाते ऐसे ही वस्त्रों की भांति थोपी गई श्रद्धा भी संदेह को मिटाती नहीं सिर्फ छिपाती इससे उल्टा भी होता है जिसको मैं कह रहा हूं श्रद्धा संदेह श्रद्धा तो होती ही हृदय के केंद्र पर परिधि पर संदेह होता है वो संदेह श्रद्धा को और प्रगाढ़ करने की यात्रा का हिस्सा है क्योंकि जिसने संदेह ही नहीं किया वो श्रद्धा कैसे कर सकेगा लेकिन है वो अति श्रद्धापूर्ण बुद्ध से मानुंग पुत्र ने कहा है उनके एक शिष्य ने पूछता हूं आपसे इसलिए नहीं कि आप पर संदेह है इसलिए कि अपने पर संदेह है पूछता हूं आपसे इसलिए नहीं कि आप जो कहते हैं उस पर संदेह है बल्कि इसलिए कि आप जो कहते हैं उसे मैं समझ पाता हूं इस पर संदेह है पूछता हूं आपसे इसलिए नहीं कि आप जहां पहुंच गए हैं उस पर मुझे संदेह है पूछता हूं सिर्फ इसीलिए कि इतनी दूर की यात्रा इतना विराट स्वप्न मुझे अपने पैरों पर संदेह है पूछता हूं इसलिए कि मेरा भरोसा बढ़े पूछता हूं इसलिए कि मेरी श्रद्धा प्रगाढ़ हो प्रार्थना से जब भी कोई पूछता है तो उसके हृदय के द्वार होते हैं खुले संदेह लेकर वो नहीं आता सिर्फ प्रश्न लेकर आता है प्रश्नों के उत्तर हो सकते हैं संदेहों के उत्तर नहीं हो सकते क्योंकि जिसे संदेह ही करने हैं वो आपके हर उत्तर का संदेह किए चला जाता है संदेह जो है वो इनफिनिट एग्रेस आप एक उत्तर देते हैं उस पर उसे संदेह है आप दूसरा देते हैं उस पर उसे संदेह है संदेह उसकी भूमिका है तो आप जो भी कहते हैं उस पर उसे संदेह है तब तो कोई उपाय नहीं लेकिन संदेह अगर केवल खोज का हिस्सा है जस्ट मेथेडोलॉजी एक विधि अंत नहीं लक्ष्य नहीं साध्य नहीं संदेह अगर भूमि का नहीं है भूमि का जिज्ञासा है तो संदेह बड़ा सही होगी। तो श्रद्धा पूर्ण संदेह प्रार्थना पूर्ण जिज्ञासा राइट इंक्वायरी बिगिनस विथ प्रेयर अदरवाइज इंक्वायरी इज नॉट राइट विदाउट प्रेयर Doubt is just a disease. With a prayerful mood, with a prayerful heart, doubt becomes just a methodology to inquire, to inquire. Doubt is healthy if insight that it's fit. a fruitful doubt is a good thing the aim remains faith doubting is just a means the doubt must not be the end if doubt is the end then it is an infinite regress You can go in doubting and doubting and down. And there is no end to it. You go and follow with doubt into more indecisiveness. To reach some where doubt must not abide at the end you use it as a tool it is helpful but remain centered in faith because faith opens your mind doubt closes it doubt is a closing you are closed The so doubt is a self destructive process it is futility because you ask and you are not open to receive you ask but you are not ready for the answers you go on asking and ask and demand the answer to reach you come in to the receptivity sensitivity you are open Be open and ask. Be open and inquire. So this openness begins with prayer to the divine force for help, and then the inquiry, and then the questioning. With prayer, questioning. इज नॉट जस्ट क्यूरियासिटी विथ प्रेयर इट बिकम्स ए सिंसियर क्वेस्ट पहला ही प्रश्न पूछता है पहला ही प्रश्न पूछा गया है सर्वसार में बंधन क्या करें हम भी पूछते हैं तो पूछते हैं ईश्वर क्या ईश्वर है या नहीं मोक्ष क्या मुक्ति है या नहीं आत्मा क्या आत्मा है या नहीं हम वहां से शुरू करते हैं जहां अंत होना चाहिए बीमार आदमी पूछता है स्वास्थ्य क्या लेकिन समझदार सदा पूछेगा बीमार है तो कि बीमारी क्या है निदान तो बीमारी से शुरू होगा सर्वसाण पहला प्रश्न उठाता है बंधन क्या वही है रोग वही है बीमारी बंधे हैं हम काराग्रह में पाया है कोई जंजीरों से कथा देरियों में बंधा वो पूछता है स्वतंत्रता क्या उसने कभी स्वतंत्रता जानी नहीं समझे की सलाह से बंधा है जन्म से ही बंधा है जब से उसने जाना है अपने को तब से बंधा है उसका जानना और बंधन दोनों साथ साथ जुड़े हैं पूछता है स्वतंत्रता क्या समझने में शायद उसे ना आ पाए ठीक सवाल उसने उठाया नहीं जो वो समझ सकता है अभी उसे वही पूछना चाहिए बुद्धिमान खोजी वो है जो उस सवाल को पूछता है जिसके जवाब को अभी वो अभी समझ सकेगा और शायद उसे समझ ले तो दूसरी बात भी समझ में आ जाए इसलिए पहला सवाल है बंधन क्या में बंधन हुं? क्योंकि जो आदमी सदा से बंधा है उसे ये भी पता नहीं होता कि बंधन क्या बंधन को पहचानने के लिए भी स्वतंत्र होने का कोई अनुभव चाहिए आपके हाथों में जंजीरें डाल दी जाएं, आप पहचान जाएंगे कि जंजीरें डाल दी गई लेकिन अगर एक बच्चा पैदाश के साथ जंजीरों को लेकर पैदा हो तो क्या कभी पहचान पाएगा कि ये जंजीरें वो उसके शरीर का हिस्सा होगा और अगर आप उसकी जंजीरें तोड़ने लगे तो वो चीखेगा चिल्लाएगा कि मुझे मिठाना चाहते ये जंजीरें उसका प्राण ये जंजीरें अलग नहीं ये जंजीरें उसका होना है और हम ऐसे ही हैं, जब से हम हैं जब से हमने जाना है कि हम हैं हमारे होने का बोध और हमारा काराग्रह एक साथ है हम इस स्वतंत्रता का कोई अनुभव ही नहीं हमने कभी आकाश में उड़ के देखा ही नहीं हमारे पंख कभी खुले आकाश में खुले नहीं हमने उन्हें सदा बंद ही जाना है हमारे पंख उड़ने के कारण में भी आ सकते हैं इसका भी हमें कोई पता नहीं हम काराग्रह में ही पैदा हुए और बड़े हुए काराग्रह ही हमारा जीवन तो जो सम्यक जिज्ञासा है वो शुरू होगी कि बंधन क्या अभी तो हमें यह भी बता रही कि गुलामी क्या है इतने गहरे हैं हम गुलामी में गुलामी ही है हम कैसे पहचाने कि गुलामी क्या है एक व्यक्ति पैदा हुआ है और उसके सिर में दर्द रहा है जीवन भर तो सिरदर्द और सिर में वो फर्क नहीं कर सकता सिर को सदा दर्द के साथ ही जाना पश्चिम के एक बहुत विचारशील महिला सिमोनवेल ने लिखा है कि 30 साल की उम्र तक उसे पता ही नहीं था कि सिरदर्द क्या है इसलिए नहीं की उसे कभी सिरदर्द नहीं हुआ इसलिए सदा ही सिरदर्द रहा उसने कभी जाना ही नहीं कि सिर भी बिना दर्द के होता है तो दर्द और सिर में कोई फर्क नहीं हो सका तीस साल की उम्र में जब पहली दफा उसका सिर दर्द ठीक हुआ तब उसे पता चला कि वो सिर दर्द था सिर नहीं था जिसके साथ हम बड़े होते हैं उसे हम अलग नहीं जान पाते इसलिए तो हम शरीर को भी अलग नहीं जान पाते कि हम उसी के साथ बड़े होते हैं इसलिए तादात्म हो जाता है आइडेंटिटी हो जाती है उसी के साथ एक हो जाते इसलिए हम मन के साथ अपने को पृथक नहीं जान पाते क्योंकि हम उसी के साथ बड़े होते हैं तादात्म हो जाता है तो पहला सवाल इस उपनिषद में उठा रहा है वो ये कि बंधन क्या है ऐसा समझे ऋषि से पूछा जा रहा है शिष्य पूछ रहा है कि बंधन क्या है ये उपनिषद एक बहुत गहरा डायलॉग है एक संवाद है बंधन समझ में आ जाए तू ही जो सदा से बंधा है उसे स्वतंत्रता के संबंध में कोई कोई दर्शन कोई स्वप्न कोई आकार पैदा हो सकता है जो आदमी सदा बीमार रहा है उसके स्वास्थ्य की परिभाषा नकारात्मक ही हो सकती वो यही समझ सकता है कि स्वास्थ्य का अर्थ होगा जहां ये बीमारी नहीं जो आदमी कारागृह में रहा है जंजीरों में रहा है वो स्वतंत्रता की कोई पॉजिटिव विधायक परिभाषा नहीं समझ सकता वो इतना ही समझ सकता है की स्वतंत्रता का अर्थ है जहाँ ये जंजीरें नहीं होंगी जहाँ ये काराग्रह की दीवार नहीं होंगी जहाँ मुझे रोकने वाला द्वार पर कोई संगीन लिए पहरेदार नहीं होगा जहाँ मैं जहाँ जाना चाहूँ जो करना चाहूँ कर सकूंगा ये नकारात्मक परिभाषा ही उसके समझ में आ सकती है लेकिन इस परिभाषा के पहले जेलों की दीवार को काराग्रह को द्वार पर खड़े संतरी की व्यवस्था को हाथ में पड़ी जंजीरों को ठीक से समझ लेना जरूरी कॉपी का एक बहुत अद्भुत फकीर गुरजीएफ कहा करता था कि मैंने सुना है एक जादूगर के संबंध में तो उसने बहुत सी भेड़ें पाल रखी थी और रोज एक भेड़ को वो काटता और अपना भोजन तैयार करवाता सैकड़ो भेड़ें ये देखती रहती लेकिन फिर भी भेड़ों को याद ना आती ये बात कि आज नहीं कल हम भी काटे जाने को जादूगर के पास एक मेहमान ठहरा हुआ था। उस मेहमान ने कहा कि ये भेड़ें बड़ी अद्भुत होती इनके सामने ही तुम रोज को काटते रहते हो फिर भी ये भेड़ें मस्त घूमती हैं। इन्हें ख्याल नहीं आता क्या कि हम भी कल काटे जाने को किसी भी दिन ये छुरी हमारे गर्दन पर भी पड़ेगी उस जादूगर ने कहा की मैंने इन भेड़ो को बेहोश करके सभी को एक सुझाव दे रखा और वो ये प्रत्येक के कान में मैंने उसकी बेहोशी में कह दिया है कि तुम भेड़ नहीं हो बाकी सब है तुम भेड़ नहीं हो बाकी सब भेड़े हैं सब कटेंगे तुम भर नहीं कटोगे इसलिए निश्चिंत और ये किसी को कटते देखकर भागती नहीं उस मेहमान ने पूछा और भी हैरानी की बात है कि तुम कभी बांधते नहीं कभी भटक नहीं जाती खो नहीं जाती उसने कहा मैंने ये भी कह रखा है कि तुम परम स्वतंत्र हो तुम बंधे हुई नहीं हो क्योंकि बंधन से तो कोई भागता है जब कोई स्वतंत्र ही हो तो भागने का कोई सवाल ही नहीं बंधन हो तो भागने का ख्याल भी तादा होता है भाग जाओ लेकिन बंधन हो ही ना परम स्वतंत्र हो भागने की जरूरत ही नहीं गुरुजी अब करता था कि आदमी करीब करीब ऐसी ही स्थिति में वो अपने कारागृह को अपना महल मानता है तो उससे छूटने का सवाल ही नहीं बल्कि कोई छुड़ाने आ जाए तो सुरक्षा का इंतजाम करेगा कि तुम हमारे दुश्मन हो महल से छुड़ाना चाहते हो आदमी अपनी जंजीरों को आभूषण मानता है उसका संगार अगर तो उसके आभूषण छीनने जाओगे तो तलवार निकाल के खड़ा ही होता है तो हम जीसस को ऐसे ही थोड़ी सूली पे लटका देते और सुकरात को हम ऐसे ही बेकार थोड़ी जहर पिला देते। इसीलिए कि हमारे आभूषण ये लोग छीनने की कोशिश करते हैं ये हमारे दुश्मन जिसे वे हमारी जंजीरे कहते हैं वो हमारे श्रृंगार है और जिसे वो कहते हैं तुम्हारा कड़ा वो हमारा राजभवन और जिसे वे कहते हैं तुम्हारी गुलामी वो हमारा जीवन है। जिसे वे कहते हैं दुख उनमें ही हमारा सारा सुख छिपा है इसलिए पहली बात गुरु कहता था जान देनी जरूरी है अगर किसी कैदी को मुक्त होना हो तो पहली बात जाननी जरूरी है कि वो कैदी है बाकी नंबर दो की बात है किसी गुलाम को मुक्त होना हो तो उसे पहली बात जाननी जरूरी है कि वो गुलाम है ये उसकी चेतना में इतनी गहराई से घुस जानी चाहिए प्रवेश कर जानी चाहिए जो उसके प्राण पीड़ित हो उठे और मुक्त होने की आकांक्षा से बढ़ जाए The first thing towards freedom is to know that you are not free. The first step, the basic, is to know that you are in bondage. Then comes the longing. then is created the desire when one begins to dream about freedom but one must be aware that one is not free one is just a play so the inquiry begins with the question what is bondage kya hai bandhan दूसरा प्रश्न ठीक दूसरा तब उठ सकता है क्या है मोक्ष कथम बंधा क्या है बंधन कथम मोक्ष क्या है मोक्ष बुद्ध के पास जाके यदि आप पूछते कि क्या है मोक्ष तो बुद्ध कभी उत्तर नहीं दे देते अगर आप पूछते क्या है बंधन क्या है मोक्ष तो उत्तर मिल सकता है क्योंकि जिसने भी ठीक सवाल ही नहीं पूछा उसे ठीक जवाब नहीं दिया जा सकता गलत सवालों के ठीक जवाब नहीं होते और आप क्या पूछते हैं ये आपकी मनोदशा की, की खबर देते हैं बंधन को समझकर ही मोक्ष को समझा जा सकता है और तब प्रश्न है विद्या क्या अविद्या क्या बंधन क्या मोक्ष क्या विद्या क्या क्या है ज्ञान ठीक होता कि जैसा पहला प्रश्न है बंधन क्या मोक्ष क्या हमें लगेगा पूछना था अविद्या क्या विद्या क्या लेकिन वैसा नहीं पूछा है और ये संयोगिक नहीं पहले पूछना था अज्ञान क्या ज्ञान क्या वैसा नहीं पूछा है क्योंकि यहां विद्या से प्रयोजन ही दूसरा है यहां विद्या से मतलब है वंधन क्या मोक्ष क्या और जो पुष्ट है उपनिषद विद्या क्या तो उसका मतलब है मुक्त होने का उपाय क्या विद्या का मतलब ही ये होता है विद्या का मतलब होता है मुक्त होने का उपाय क्या विद्या का अर्थ कभी भी ये नहीं होता जैसा जिस, हम समझते हैं it doesn't mean knowledge vidya is not knowledge vidya means the means the method the technique sadhan kya samjha liya samjha ki bandhan kya और समझा कि मोक्ष क्या लेकिन साधन क्या मान लिया कि काराग्रह में पड़े हैं और मान लिया कि इस काराग्रह के बाहर एक मुक्त गगन है और गगन में उड़ा जा सकता है और माना कि अंधेरी की, की दीवानों के पार एक सूरी भी है और उस सूरी के साथ एक हुआ जा सकता है और माना कि इस देह के पार अमृत का वास है लेकिन मार्ग क्या विधि क्या ये भी पता चल जाए कि बंधन क्या है और मोक्ष क्या है और ये पता ना हो कि द्वार कहां मार्ग कहां निकलेंगे कैसे पहुंचेंगे कैसे क्या करे तो कुछ भी ना हो सकेगा बुद्ध ने चार आरी सत्य कहे द फोर फाउंडेशनल ट्रथ चार बुनियादी सत्य और बुद्ध ने कहा चार को जो जान ले वो सब को जान लेता है पहला कि आदमी दुख में है पहला आरिशत दुख दूसरा कि आदमी के दुख में होने के कारण है अकार दुख में नहीं क्योंकि अगर अकारण दुख में हो तो छुटकारे का कोई उपाय नहीं हो सकता और तीसरा क्योंकि कारण भी हो आदमी दुख में भी हो लेकिन अगर कोई मार्ग और विधि ना हो तो भी दुख के बाहर नहीं हो सकता तो बुधने का पहला सत्य दुख दूसरा सत्य दुख के कारण और तीसरा सत्य दुख मुक्ति का उपाय लेकिन दुख भी हो दुख के कारण भी हो दुख मुक्ति का उपाय भी हो लेकिन दुख मुक्ति से छूटने की संभावना ना हो ऐसी कोई अवस्था ही ना होती है जहां आदमी दुख के बाहर हो जाए तो हम एक दुख से छूट के दुख, दुख दूसरे दुख में पहुंच जाएंगे तो बुद्ध ने चौथा आरी सत्य कहा है दुख मुक्ति की अवस्था है बुद्ध ने कब से चार काफी यहां विद्या से जब पूछा जा रहा है विद्या क्या वट इज द विस्टम दीन व्हाट इज नॉलेज इट मीन्स व्हाट इज द मेथडोलॉजी हाउ टू अचीव इथ हाउ टू बी फ्री कैसे मुक्त हो जाएं? इसका मार्ग क्या इसकी विधि क्या इसका उपाय क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि बंधन है काराग्रह है दुख है और आदमी नहीं उपाय कोई उपाय नहीं, नहीं तो फिर संघर्ष व्यर्थ है फिर हम जहां हैं वहीं संतुष्ट हो जाना उचित है फिर जो है उसी को नियति मान लेना चाहिए वही भाग्य है उससे बाहर होने का कोई कारण नहीं है इसलिए फिर काराग्रह को महल मानना ही उचित है जिसमें रहना भी हो और जिसके बाहर जाना हो ही न सकता हो उसको कारागृह मान के अकारण दुख पाना व्यर्थ है ऐसे विचारक हुए हैं जो कहते हैं मानते हैं कि दुख है लेकिन दुख मुक्ति का कोई उपाय नहीं दुख ही जीवन का स्वभाव है इसके पार जाया ही नहीं जा सकता यूनानी विचारक हुआ है डायोजनी यूनान के सम्राट में डायोजनीस से मुलाकात ली है और डायोजनीस से पूछा है कहो मुझे जीवन का सबसे श्रेष्ठ सत्य क्या है टेल मी अबाउट दी दी हाइस्ट द सुप्रीम मोस्ट ट्रथ सबसे श्रेष्ठ सबसे महान सत्य क्या है ने कहा अब उस सर्वश्रेष्ठ सत्य को पाने का जानने का कोई उपाय नहीं उसे छोड़ो नंबर दो का सत्य पूछो फल तो थोड़ा हैरान हुआ उसने कहा फिर भी नंबर एक का कहो तो उसने कहा अब उसके जानने का कोई उपाय नहीं बिकॉज सुप्रीम मोस्ट इज नॉट टू बी बॉर्न एट ऑल और अब तो तुम पैदा हो ही गए श्रेष्ठ यह पैदा होना ही नहीं यह पहला सत्य है लेकिन अब उसका को तो कोई उपाय नहीं तुम पैदा हो ही गए निरुपाय तो नंबर दो का सत्य तुमसे कहता हूं ये है पैदा होके मर जाना पैदा होके मर जाना द प्राइमरी ट्रथ द फाउंडेशनल ट्रथ द बेस्ट द हाइस्ट द सुप्रीम मोस्ट इज नॉट टू बी बॉर्न एट ऑल And the second is to die as soon as possible after you are born. क्यों सम्राट में पूछा तब आदमी ने कहा कि जीवन और दुख एक ही मिटे बिना बिल्कुल मिटे बिना दुख रहेगा होने ही दुख इसके बाहर जाने का उपाय नहीं ऐसी अगर स्थिति हो तो सिवाय आत्मघात के कोई साधना नहीं ऐसे विचारक हुए हैं जो मानते हैं दुख के बाहर जाने का उपाय नहीं काराग्रह के बाहर जाने का उपाय नहीं क्योंकि अस्तित्व तो काराग्रह है इसके बाहर कोई जगह ही नहीं इसलिए प्रश्न सार्थक है विद्या क्या मार्ग है कोई उपाय है कोई निरुपाय तो नहीं है हम अन्यथा उचित है कि हम स्वप्न ही देखते रहे सोए रहे काराग्रह को महल समझे जंजीरों को आभूषण समझे यही बुद्धि मानी बहुत लोग इसी बुद्धिमानी में जीते भी हैं बुलाए रखते हैं अपने को ताकि काराग्रह का और दुख का पता ना चले क्योंकि बाहर जाने का कोई उपाय तो दिखाई नहीं पड़ता है। विद्या क्या और अविद्या क्या अविद्या का अर्थ यहां अज्ञान नहीं अगर विद्या का अर्थ है विधि उस तक पहुंचने का मार्ग तो अविध्या का अर्थ क्या होगा अविध्या का अर्थ है ऐसी विधि जो विधि मालूम पड़ती है और पहुंचाती नहीं फॉल्स मेथड्स, निश्चित ही फॉल्स मेथड्स भी हैं मिथ्या विधियां भी हैं ऐसे दरवाजे भी हैं जो है नहीं और दिखाई पड़ते हैं कि दरवाजे और ऐसी चादियां भी है जो बिल्कुल चाबियां मालूम पड़ती है लेकिन कोई ताला नहीं है जिनमें वो लगे वो लगने वाली चाबियां नहीं उनसे आदमी जिंदगी भर खेल सकता है लेकिन कुछ खुलता नहीं नहींथिस आर देयर मेथड्स जहां भी खोज होगी वहां झूठी तालियां और कुंजियां भी खोज ली जाती है क्योंकि वे मुफ्त मिलती हैं सस्ती मिलती हैं आसानी से मिल जाती है बाजार में खरीदी जा सकती है जिसे हम धर्म कहते हैं आमतौर से निन्यानवे प्रतिशत अविध्या क्योंकि सस्ती खोज सस्ती चीजें पालने की आकांक्षा बाजार में झूठे मार्गों को पैदा करवा देती है बहुत मार्ग हैं सबसे अधिक जो भ्रांत मार्ग हैं वो विस्मृति के किसी भी तरह आदमी अपने को भूल जाए तो काराग्रह भी नहीं रह जाता अगर काराग्रह में एक आदमी को शराब पिला दे तो काराग्रह बचता नहीं, वो आदमी शराब काराग्रह भी नहीं रह जाता वो आदमी भी नहीं रह जाता बेहोशी में सब लट जाता और शराब पिया हुआ आदमी काराग्रह में सम्राट हो जाता और शराब पिया हुआ आदमी काराग्रह के भीतर ही आकाश में उड़ रहा है अब वो कुछ भी सोच सकता है क्योंकि शराब के साथ ही स्वप्न तो की क्षमता मिल जाती है और सत्य का बोध खो जाता है तो वो भगवान के दर्शन कर सकता है जिसे अपना भी दर्शन नहीं हुआ वो भी भगवान के दर्शन कर लेता है जिसे अपना भी पता नहीं वो भी परम का पता लगा लेता है तरकी दे धोखा देने की और इस जगत में ज्ञानियों से उतना नुकसान नहीं होता लेकिन उन ज्ञानियों से भारी नुकसान हो जाता है जो आपको झूठी चाबियां पकड़ाते उन्हें भी चाबियां पकड़ाने का सुख है आपको भी बड़ा सुख है आपको भी बड़ा सुख है क्योंकि आपको मुफ्त ना कुछ मिलता मालूम पड़ता है जिसके लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं और अधिक लोग बिना कुछ किए पाना चाहते हैं आदमी का जो बड़े से बड़ा रोग है वो आलस से है बड़े से बड़ा रोग जो है वो कमाज है बिना कुछ किए मिल जाए बिना चले मंजिल आ जाए एक कदम बिना उठाना पड़े मंजिल ही चलती हुई आ जाए तो इससे सुबह और क्या होगा तो ऐसे लोगों के पास भीड़ इकट्ठी हो भी जाएगी वो भीड़ उन्हें भी सुख देती है क्योंकि अहंकार की तृप्ति होती तो एक म्यूचुअल एक्सप्लाटेशन होता है एक पारस्परिक शोषण चलता है गुरु मिल जाते हैं जिनके पास चाबियां हैं शिष्य मिल जाते हैं जो उन चाबियों को खरीदने को तैयार है और तब एक व्यवसाय चलता है अविद्या का अर्थ है ऐसी सब विधिया जिनसे द्वार खुलता नहीं लेकिन द्वार के खुले होने का भ्रम पैदा हो जाता इसलिए पूछता है जिज्ञासु विद्या क्या अविद्या क्या जाग्रत स्वप्न सुसुप्ति और तुरी ये चार अवस्थाएं क्या है वस्तुतः विद्या और अविद्या का फर्क न समझा जा सकेगा यदि जागृत स्वप्न सुसुप्ति और तुरी की चार अवस्थाओं को न समझा जा सके भारत इस पृथ्वी पर पहला पहला खोजी है जिसने मनुष्य की चित्त की चार दशाओं का सर्वप्रथम मनुष्य के चेतना के इतिहास में उल्लेख किया है पश्चिम का मनुष्य तो अभी तक जागृत के आसपास ही घूमता था केवल पचास वर्ष पहले तक थी 1900 जागृत के आसपास सारा मनोविज्ञान था स्वप्न की बात ना समझी थी स्वप्न की जो बात करे वो पागल था स्वप्न में क्या रखा है स्वप्न यानी स्वप्न ही है उसमें रखा क्या है लेकिन पिछले पचास वर्षों ने जैसे जैसे मनुष्य मनुष्य के मन को समझने में गहरे उतरे उसके मानसिक रोगों की खोज में गहरे उतरे वैसे वैसे उन्हें पता चला कि जागृत के नीचे एक पर्थ है स्वप्न की जो जागृत से ज्यादा महत्वपूर्ण है कम महत्वपूर्ण नहीं ज़्यादा। तब तक सदा यही ख्याल था कि सपने यानी स्वप्न व्यर्थ की बात है आदमी की कल्पनाएं हैं, उन पर ध्यान देने की कोई भी जरूरत नहीं पश्चिम के विचारशील लोग हंसते रहे थे पूरब पर के समझ स्वप्नों में भी सपनों के संबंध में भी बातें करते हैं लेकिन फ्रायड, जुंग और एडलर के प्रयासों का परिणाम पचास वर्षों में यह हुआ कि अब मनोवैज्ञानिक स्वप्न के अतिरिक्त और किसी की बात ही नहीं करता है अगर आप मनस्विद के पास जाते हैं तो वो पहले आपके सपनों के संबंध में जानना चाहता है क्योंकि वो कहता है कि आपके जागृत में जो घटित होता है वो बहुत ऊपरी उससे आपके बाबत सच्चाई का पता नहीं चलता आपके स्वप्न से ही आपकी सच्चाई का पता चलता है स्वप्न से और सच्चाई का पता क्योंकि स्वप्न में आप धोखा नहीं दे पाते आदमी धोखे में निष्णात हो गया है दिन भर आप ब्रह्मचरी की बातें कर सकते हैं लेकिन स्वप्न आपका बता देगा कि ब्रह्मचरी कितना गहरा है दिन भर आप उपवास रख सकते मजेस लेकिन स्वप्न में पता चल जाएगा कि भोजन करने की वासना कितनी गहरी अभी तक आदमी उपाय नहीं कर पाया कि स्वप्न में धोखा दे पाए तो स्वप्न सच्चाई प्रकर कर देता स्वप्न में चोर चोर होता है साधु साधु होता है जागरण का भरोसा नहीं यहाँ चोर भी साधु होते और कभी कभी साधु भी चोर मालूम पड़ते जागरण का भरोसा नहीं जागरण का कोई भरोसा नहीं क्योंकि आदमी ने जागरण को सब भैंती रंग दिया दिया। तो आप जागरण में अपने को क्या बताते हैं उससे ज्यादा झूठी और सपने जैसी बात दूसरी नहीं और सपने जैसा कोई सच नहीं क्योंकि अभी तक आपको कोई तरकीब नहीं मिली जिससे आप सपने में धोखा दे पाए मिल जाए किसी दिन तो आदमी सपने भी झूठे देखने लगेगा अभी तक मिली नहीं आपको किसी दिन तरक्की मिल जाए तो आप सपने में भी साधु हो सकते हैं लेकिन अभी तक आप सपने में प्रवेश नहीं कर पाते अभी तक सपने को आप मैनेज नहीं कर पाते अभी तक आप उसमें घुस ही नहीं पाते आप बाहर ही खड़े रह जाते हैं इसलिए सपना अगर आपका पकड़ा जा सके तो आपकी ज्यादा गहरी सच्चाई का पता लगता है वो दूसरी गहरी पर्थ है आपके ऊपर एक पर्थ है वो जागृत है सुबह से शाम तक जो हम जाग के दुनिया में करते हैं वो भजन करते पूजा करते प्रार्थना करते नहीं वो उतनी गहरी बात नहीं सपने में क्या करते हैं आप वो ज्यादा गहरी बात है और आपके अंतस की स्थिति को प्रकट करती है तो मनुष्य ने अभी माना कि स्वप्न भी एकदम स्वप्न नहीं है बल्कि जागृत से ज्यादा सच ड्रीमिंग इज नॉट जस्ट ड्रीमिंग इट इज सब्स्टेंशियल इट इज सिग्निफिक You cannot dream without courage. Even a dream has a casualty. It is irrelevant. It's not something about you. Rather, it was more about you than anything you are doing and saying. when you are awake because one can deceive oneself and others when one is awake but one cannot deceive in dreams dreams are more innocent because yet we have not found any epistemology how to polish Dreaming. How to use math in dreaming? Dreams are still magic, real, authentic. This is so the real face, more sincerely than any face you use when you are awake. so this paradoxical thing happens a dream becomes more real than all that you think is real because you cannot maneuver it you cannot manage you are just a helpless a dream happens you cannot do anything in it you are not the doer You can just be an observer. In a subtle way, you are totally helpless. Because of that helplessness, a dream becomes more real, more authentic, and shows many things about your mind. Dreaming is worth. Worth knowing, worth inquiring about. So the Upanishad asks, what is this awake state of the mind? What is dreaming? What is non-dreaming sleep? And what is turiy? This word turiy only means the fourth. so what are these three states being awake being dreaming being deep asleep and what is the fourth which transcends all these three the fourth has not been given any name it has been only known as the fourth the puri because really that is not the state of the mind but one's being one's nature These three are states. When you are awake, this is a state, a mode, a form, a shape of your being. This is not your being. This is a state. It can change. In the night, you will be dreaming. But dreaming is still a state because it can change. Then you will be deep in a sleep, dreamless a sleep. That too is a state. But a state. It means something which you can take and change. The fourth, the turi, is not a state; it is your being. You cannot change it. You are it. So the fourth goes on in all the three states and turns in. फोर्थ इज नॉट इट इज योर बींगोर्स प्रश्न है क्या है ये चार क्योंकि इन्हें समझे बिना भीतर प्रवेश असंभव है लोग कहते हैं आत्मा को जानना है उसे आप सोचते हैं कि आत्मा को जान लेना सीधी कोई बात होगी नहीं पहले जानना पड़ेगा जागृत क्या जानना पड़ेगा स्वप्न क्या जानना पड़ेगा सुसुप्ति क्या जानना पड़ेगा तुरी क्या तब तब आत्मा में प्रवेश संभव हो सकेगा तुरी ही आत्मा है ये बड़ी मनोवैज्ञानिक बात है पश्चिम ने स्वीकार कर लिया कि स्वप्न महत्वपूर्ण और फ्राइड जैसे मनीष का पूरा जीवन लोग के स्वप्न अध्ययन करने में भी लेकिन अभी पश्चिम ने और तीसरी किस को स्वीकार नहीं किया है अभी पश्चिम ने नहीं पूछा है व्हाट इज़ उनका ख्याल है नींद सिर्फ नींद है जैसे उनका पहले ख्याल था कि स्वप्न सिर्फ स्वप्न है अभी उनका ख्याल है नींद तो सिर्फ नींद है एक विश्राम की बात है आदमी थक गया और सो गया लेकिन शक पैदा होने शुरू हो गए उन्नीस के बाद इन बीस वर्षो में शक पैदा हुए है और छ्यालाना शुरू हुआ है कि नींद भी सिर्फ नींद नहीं आज अमेरिका में कोई दस बड़ी प्रयोगशालाएं काम कर रही हैं कि ये गहरी नींद क्या है इधर बीस वर्षों में उनको ये बात साफ हो गई कि जब तक हम आदमी की नींद को नहीं समझ लेते तब तक आदमी को समझना मुश्किल है क्योंकि एक आदमी सात साल जीता है 20 तो साल सोता है यह कोई छोटी मोटी बात नहीं 20 साल सोना साठ साल जीने में एक तिहाई हिस्सा सोना तो सोने की कोई बहुत गहरी स्थिति होनी चाहिए इसका उपयोग होगा जीवन में यह अनिवार्य है एक आदमी तीन महीने तक बिना भोजन के रह सकता है लेकिन बिना नींद के नहीं एक आदमी तीन महीने तक उपवास कर सकता है लेकिन नींद का उपवास नहीं कर सकता और भी एक मजेदार बात अभी पश्चिम को ख्याल में आनी शुरू हुई कि आदमी बिना सपने के भी पागल हो जाएगा बिना सपने के भी नहीं रह सकता अगर आदमी को स्वप्न न देखने दिए जाए सिर्फ नींद ही लेने दी जाए अभी उन्होंने प्रयोग किया क्योंकि अब यंत्र उपलब्ध जिनसे पता चल जाता है कि भीतर आप कब स्वप्न देख रहे हैं और कब गहरी नींद में। वो बता देते हैं यंत्र उनका कांटा जोर से घूमने लगता है जब आपके भीतर स्वप्न चलते हैं क्योंकि मस्तिष्क काम करता है जब स्वप्न चलते हैं आपकी आंख पर भी हाथ रख के जाना जा सकता है रात में कि आप स्वप्न ले रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं इस वक्त क्योंकि जब आप स्वप्न लेते हैं तो पुतली चलती ठीक वैसी चलती है जैसे कि देखने में चलती क्योंकि स्वप्न को देखना पड़ता है और धीरे धीरे आप तो पकड़ना आता जा रहा है कि आंख की चलने की गति से हो जाएगा कि आप किस तरह का स्वप्न देख रहे हैं जब आप कोई सेक्सुअल ड्रीम देखते हैं काम का तो आपकी आंख की पुतली बहुत जोर से चलती तो उसके वाइब्रेशन अब ख्याल में आने शुरू हो गए कि वो कितने तेजी से चलती है तो बाहर बैठा आदमी भी अब आप निश्चिंत न रहें कि आपके सपने का बाहर पता नहीं चल सकता आपके कमरे में बैठा आदमी जान सकता है कि आदमी भीतर क्या कर रहा है आज नहीं कल हम तय कर लेंगे कि क्या आंख की गति क्या क्या होती है और आपके मस्तिष्क की नशों में कितने वाइब्रेशन कब होते हैं तो पता चल जाएगा किस वक्त महात्मा किस तरह का सपना देख रहा है तो अभी उन्हें पता चला है कि अगर आपको सपने न लेने दिए जाएं तो आदमी रात में कोई आठ दस सपने लेता है बीच बीच में नींद होती है गहरी फिर सपने आ जाते हैं तो यंत्र बता देता है कि आप कब सपना ले रहे हैं तभी आदमी को उठा दिया जाता है ही सपना लेना शुरू किया उसको जगा देते सपना टूट जाता उसे फिर सुला देते जब तक वो सपना नहीं लेता तब तक सोने देते हैं जैसे सपना उसने फिर शुरू किया उसे फिर जगा देते हैं। तो बड़ी हैरानी हुई कि कितना ही सोने दिया जाए लेकिन सपना न लेने दिया जाए तो पंद्रह दिन के बाद पागलपन शुरू हो जाता है सपना भी इतना अनिवार्य है जो तो आदमी पागल हो जाए आप सोचते होंगे कि सपना आपको बड़ी तकलीफ दे रहा है आपके पागलपन का निकार अगर सपना रोक दिया जाए पागल हो ही जाएंगे क्योंकि वो जो भीतर रह जाएगा फिर दिन में घूमने लगेगा रात नहीं निकल पाया तो दिन में घूमेगा तभी है रात के में स्वप्न में निकल जाता है अगर दिन में निकला तो फिर अड़चन आएगी जो क्रोध आप रात में किसी की हत्या करके निकाल लेते हैं अगर पंद्रह दिन निकालने दिया जाए तो हत्या कर गुजरेंगे वो इतना इकट्ठा हो जाएगा भीतर के फिर हत्या करनी पड़ेगी स्वप्न अनिवार्य है जब तक जीवन पूरी तक न पहुंच जाए तब तक स्वप्न अनिवार्य सिर्फ पूरी पर पहुंचे हुए व्यक्ति के लिए न स्वप्न जरूरी रह जाता न निद्रा जरूरी रह जाती न जागृत जरूरी है। वो तीनों से गुजरता है लेकिन जरूरी कुछ भी नहीं रह जाता वो सपने में भी जागा रहता है वो गहरी निद्रा में भी जागा रहता है वो जागृत में भी जागा रहता है हम जागृत में भी स्वप्न देखते रहते हैं और जागृत में भी बीच बीच में झपकियां लेते रहते हैं हैं ये अवस्थाएं बीस वर्षों में उनको भी ख्याल लाना शुरू हुआ कि हमें गहरी सुसुप्ति को भी खोजना ही पड़ेगा काश हम आदमी की नींद को ठीक से समझ ले तो आदमी के व्यक्तित्व को स्वभाव को समझना आसान हो जाए नींद के भी गुण है क्वालिटीज हैं और सब आदमी एक सी गहरी नींद में नहीं सोते लेकिन अभी उन्हें तुरी कोई ख्याल नहीं लेकिन जंग ने कहा है कि हमें पूरब की सलाह माननी पड़ी कि स्वप्न मूल्यवान है पूछने जैसे यानी तो पहले पश्चिम में जब पहली दफा उपनिषदों का अनुवाद हुआ तो लोगों ने कहा ये उपनिषद भी क्या है स्वप्न क्या है ये कोई अध्यात्म की बात है पूछना पूछो ईश्वर क्या है मोक्ष क्या है समझ में आता है स्वप्न क्या है ये क्या पूछ रहे हो और ये वे हिंदू पूछ रहे हैं जो कहते हैं जगत एक स्वप्न पूछ रहे हैं कि स्वप्न क्या है पर जुंग ने कहा कि अब हमें स्वीकार कर लेना पड़ा है नतमस्तक होकर कि स्वप्न मूल्यवान है जागरण से भी ज्यादा लेकिन जुंग मर गया उसके पहले उसे पता नहीं कि अब उनको स्वीकार करना पड़ रहा है कि सुसुप्ति और भी मूल्यवान है जुंग जितना गहरा है उतना मूल्यवान है लेकिन अभी तुर का उन्हें कोई भी ख्याल नहीं कि सुसुप्ति के पीछे भी एक अवस्था है जो अवस्था नहीं जो स्वभाव है ये तीन अवस्थाएं हैं जागृत स्वप्न सुसुप्ति और चौथी अवस्था नहीं है हमारा स्वभाव हमारा होना पूछना किंती, इसके उत्तर सिर्फ उपनिषद में हम एक एक करके खोजेंगे अन्न में प्राण में मनो में विज्ञान में आनंद में ये पांच कोष क्या है क्योंकि हम लोग सुनते कि आत्मा क्या है खोजे लेकिन जब तक हम ये न जान लें कि ये शरीर क्या है तब तक हम आत्मा को न खोज पाएंगे ये बड़ी वैज्ञानिक खोज है ये शरीर क्या है और शरीर अगर एक ही होता तो आसान था हमारे भीतर पांच शरीर हैं। उपनिषदों ने हमारे शरीर की परतों को पांच हिस्सों में विभाजित किया है ऊपर जो दिखाई पड़ता है वो अन्य में शरीर है उसके पीछे छिपा हुआ जिसे पश्चिम के वैज्ञानिक बायो एनर्जी कहते हैं जीव ऊर्जा उसे पूरब ने प्राण कहा है शक्ति शरीर है ऊर्जा का शरीर है इस शरीर के ठीक भीतर दूसरी पर्त पर उसके पीछे मनुमय शरीर है मन का जिन्होंने भीतर प्रवेश यात्रा की है वे जानते हैं कि मन भी एक शरीर है शरीर का कुल मतलब इतना होता है कि उसकी भी एक पर्थ से हम घेरे एमबॉडी उसकी भी एक पर्थ हमें घिरे हुए मन के भी पीछे एक और शरीर है जिसे विज्ञान में शरीर का इसको हम कॉन्सियसनेस कहते विज्ञान वो जो ज्ञान की क्षमता है वो भी एक शरीर, उसके पीछे और एक शरीर मानते हैं उसे वे आनंद में शरीर कहते हैं तो जो हमें जो भी जीवन में सुख की झलकें कहीं से मिलती हैं, वो हमारे आनंद में शरीर की घटनाएं ये पांच शरीर है इन पांच के पीछे हमारा अशरीरी आत्मा है ये पांच घेरे हैं हमारे कारक ग्रह के ये पांच हमारा बंदी ग्रह ये पांच दीवाल है इन पांच दीवालों के बाहर परमात्मा और इन पांच दीवालों के भीतर भी परमात्मा ये पांच दीवालों के जाए तो दोनों परमात्मा एक हो जाते, इन पांच दीवालों के भीतर से प्रवेश करके भी उनको कभी कभी बाहर के परमात्मा का संस्पर्श हो जाता है और इन पांच दीवानों के भीतर प्रवेश करके भी कभी कभी बाहर का परमात्मा हम तक भीतर अपनी किरण को पहुंचा देता है पर यह कभी कभी घटता है यह घटना कभी कभी घट जाती है कभी किसी के गहरे प्रेम में अचानक इन पांचों दीवानों को पार करके किसी के भीतर परमात्मा दिखाई पड़ पर जाता है पर यह झलक की बात झलक आती खो इसलिए जब हम किसी के प्रेम न होते हैं दूसरा व्यक्ति व्यक्ति नहीं मालूम पड़ता एकदम परमात्मा मालूम पड़ने लगता है। इसमें कहीं कोई भूल चूक नहीं ये झलक है लेकिन ये झलक ही है ये पांच दीवारों को पार करके घटना घट गट गई एक थोड़ी सी सुगंध भीतर प्रवेश कर गई ये रोज रोज नहीं होगी घटना इसलिए प्रेमी पीछे बड़ी मुश्किल में पड़ जाते हैं क्योंकि पीछे मालूम पता है तो बिल्कुल साधारण आदमी तो बिल्कुल एक साधारण स्त्री वो झलक खो गई वो वो एक की बात है, कभी किसी बहुत संवेदनशील क्षण में वो झलक मिल जाती है कभी कभी किसी फूल को खिलते देखते वो झलक मिल सकती है कभी आकाश में उड़ते हुए किसी बादल को देखते एक क्षण आदमी पांचों शरीरों के पार झाक लेता है कभी सुबह सूरज उगता है और उसकी किरण शरीर को ही नहीं छूती पांचों शरीरों को पार करके भीतर छू जाती दुनिया में धर्मों की धारणाएं ऐसे ही झलकों में पैदा हूं कोई सुबह स्नान कर रहा है ऋषि नदी के तट पर उगा सूरज ताजा नहाया हुआ खड़ा है और कोई किरण भीतर प्रवेश कर गई सूर्य देवता हो गया परमात्मा हो उसके अनुभव में जरा भी कमी नहीं, थी लेकिन अब कोई आदमी जाके हाथ जोड़ के, के खड़ा है क्योंकि सूर्य देवता है उसे कुछ समझ में नहीं आता विज्ञान की किताब में पढ़ता है कि सिर्फ एक आख का तपका हुआ गोला है और कुछ नहीं, ये समझ में आता है ये देवता बिल्कुल समझ में नहीं आता तो समाजशास्त्री कहते हैं कि जो लोग सूरज को देखकर डर गए होंगे उन्होंने समझ लिया होगा कि सूरज देवता है ये सब धर्म भय से पैदा हो गए आग को देखकर कोई डरा होगा भयभीत हुआ होगा तो उसको पुसलाने के लिए आदर देने के लिए कि आग नुकसान ना करे सूरज नुकसान ना करे लोग हाथ जोड़कर घुटने देख खड़े हो गए गलत है ये ख्याल ऑल सोशोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ रिलीजन आर जस्ट नॉन Pure nonsense, because they cannot conceive how religion is born in the consciousness. They can only conceive that out of fear every god is born. No, never out of fear any god is born. Out of love. out of prayer out of a deep glint into the nature of a distance but this glint is going to the individuals when others begin to follow they are falling just the dead ritual the sun can become divine in a moment of opening in a moment of deep exposure when there is a deep opening and all of your five bodies and in the innermost becomes one with the outermost even for a single moment in the exposure everything is just divine every In the exposure, nothing remains material. In the exposure, everything becomes just a benediction, a bliss, a blessing. Matter just dissolves. Everything becomes alive. dividences fall deities are not oneness falls out of this oneness out of this love for the religious for so our psychological theories about religion are at search the just missed the point but that is much so because one who has not known love fear is the only thing in life the only experience be that the best experience either you know love or fear if your life is not oriented in love then it is bound to be oriented in fear so man's mind can have only two conceptions about the universe either fear oriented or love oriented if it is love oriented it becomes religion if it is fear oriented it becomes just a material science You are in fear, then you begin to fight. The science is a fight, a conquering of nature, a conquest, a struggle. The nature becomes the enemy. If the life is love oriented, and that is what is meant by a religious life, then it is not a fight. Then it is a communion. Then it is a vibrance. Then you are not an enemy, and the nature is not your enemy. Then there is a, a deep friendliness. Then you become one. So if one has not felt deep love, love towards each and everything. then there is only one interpretation possible then he can only interpret थ्रू फियर ये पांच शरीर जाने जाए तो अंतर्यात्रा है कर्ता क्या जीव क्या पंचवर्ग क्या क्षेत्र क्या साक्षी क्या कुटस्थ क्या अंतर्यामी क्या इनके क्या अर्थ है इसी प्रकार जीवात्मा परमात्मा और माया ये तत्व क्या है? ये ये प्रश्न उपस्थित किए हैं कथन में फिर उपनिषद इनके उत्तरों में प्रवेश करेगा की इस चर्चा में तो हम प्रश्नों को ही ठीक से समझ लें प्रश्न करने वाले मन को समझ लें प्रश्न की सम्यक दिशा को समझ लें उत्तर इतने कठिन नहीं असली बात प्रश्न क्योंकि प्रश्न करने वाले में ही उत्तर को जन्म लेना होता उत्तर कहीं बाहर से नहीं आता उत्तर कहीं बाहर नहीं है, उत्तर आपके भीतर है अगर ठीक प्रश्न आप पूछ सकते हैं तो आपके भीतर का उत्तर जगना शुरू हो जाता है ठीक प्रश्न का अर्थ है कि आप अपने भीतर उत्तर को चोट देने लगते हैं। गलत प्रश्न का अर्थ है कि आपके भीतर उससे कोई चोट नहीं पड़ती कभी पैदा नहीं होता और बाहर से वे ही उत्तर दिए जा सकते हैं लेकिन वे कभी आपके भीतर तक नहीं पहुंचते एक संयोग चाहिए आपके भीतर उत्तर जगे और बाहर से उत्तर दिया जाए तो ही उत्तर आपको मिलता है नहीं तो नहीं मिलता जब तक तो आपके भीतर एक गहरा रिस्पॉन्स एक प्रति न हो बाहर से छेड़ जाए तार और आपके भीतर तक तार ना हिल जाएं आपकी वीणा भी भीतर न बजने लगे तो बाहर बीना बजती रहे कुछ प्रयोजन नहीं उपनिषद में हम बाहर से उत्तर देंगे लेकिन वो काफी नहीं आपको भीतर एक संवेदना पैदा करनी पड़े तो वे उत्तर आप पर ठीक जगह पढ़ने लगेंगे और ठीक जगह पढ़ना ही सब कुछ है। आपके भीतर संवेदनशील तरंगे हों तो बाहर के उत्तर भी सहयोगी हो सकते दोनों के मिलन मिलनबंदु पर उत्तर उपलब्ध होता है और ऐसा तो हो सकता है कि बाहर की जरूरत ना पड़े और भीतर उपलब्ध हो जाए ऐसा नहीं हो सकता है कि बाहर से उपलब्ध हो जाए और भीतर की जरूरत ना पड़े बाहर गोण है बात उपयोगी है पर गोण आवश्यक है अनिवार्य नहीं तो ऐसा हो सकता है कि बाहर के बिना किसी उत्तर के भी उत्तर मिल जाए अगर प्रश्न इतना अचूक हो इतना हृदयपूर्ण हो इतना गहरा हो कि सारे प्राण दांव पर लगे हो तो बाहर के बिना उत्तर के भी उत्तर मिल सकता है लेकिन इससे विपरीत कोई उपाय नहीं ऐसा नहीं हो सकता बाहर बुद्ध भी खड़े हो नागरी भी खड़े हो कृष्ण भी खड़े हो क्राइस्ट भी खड़े हो और सब चिल्ला चिल्ला के तो उत्तर दे लेकिन भीतर अगर संवेदना जागी ना हो भीतर अगर प्यासा प्राण ना हो भीतर अगर कोई पुकार ना हो भीतर अगर कोई अभिपसा न हो तो कोई उपाय नहीं कोई उपाय नहीं वे सब प्रश्न वे सब उत्तर व्यर्थ चले जाते हैं तो उत्तर हम शाम से समझना शुरू करेंगे अभी हम ध्यान का प्रयोग करेंगे उस भीतर की संवेदना को जगाने के लिए वो हो तो हम उत्तर में उतर सकेंगे तो दो तीन बातें ध्यान के प्रयोग के संबंध में समझ लें एक तो अभी बैठे रहें पहले समझ लें फिर हम दूर दूर हट जाएंगे एक ध्यान की पूरी प्रक्रिया के पंद्रह मिनट कीर्तन होगा उसमें डूबना है पूरी तरह उसमें अगर जरा भी अपने को बचाया तो पहला कदम ही नहीं उठेगा दूसरे का सवाल ही नहीं तो जिसने थोड़ी सी भी कृपणता बताई वो बिल्कुल ना समझ उससे तो बेहतर है कि वो बाहर ही हो जाए वो बेकार मेहनत कर रहा है यह तो गांव पूरा या बिल्कुल नहीं इसे ख्याल में ले लें इससे बीच में नहीं चलेगा या तो पूरा अपने को लगा दें या लगाए ही मत नाहक मेहनत ना करें क्योंकि कम मेहनत करने का दुष्परिणाम होता है आपको लगता है मेहनत भी की और कुछ ना हुआ इससे निराशा पैदा होती नहीं, फिर करे ही मत तो कम से कम आशा तो बनी रहेगी किसी जन्म में कभी करने की हिम्मत तो होगी कुन कुने कुन कुने नहीं, नहीं। ल्यूक वाम बिल्कुल नहीं उबलने नहीं हो तो सौ डिग्री पर तो भाप बनती है ऐसा कुनकुने होके फिर ठंडे हो गए फिर कुनकुने हो गए फिर ठंडे हो गए तो जिंदगी भर होते रहे धीरे धीरे आशा ही मिट जाएगी कि हम भी कभी उबल के और भाप बन सकते तो पहली तो बात ध्यान में ले ले कि पहला पंद्रह मिनट जो कीर्तन है उसमें पूरी तरह लग जाना है पूरी तरह लगने का मतलब पागल की तरह उससे कम में नहीं चलता आंख पे पट्टी रहेगी आंख बंद रहेंगे लोग दूर दूर रहेंगे यहाँ तो काफी जगह है इसलिए इतने दूर फैल जाना है कि आप पूरे मुक्त भाव से नाच सके तो पंद्रह मिनट कीर्तन में नाचते रहना है फिर कीर्तन बंद हो जाएगा लेकिन धुन चलेगी फिर तो उस पंद्रह मिनट धुन में आपको व्यक्तिगत रूप से नाचना है जितनी में आप पास शक्ति हो पूरी लगा देनी शक्ति का एक प्रवाह हो जाना है नर्तक मिट जाए नृत्य रह जाए धुन सब कुछ हो जाए उसी धूम पर नाचने लगे अगर आप इतनी तीव्रता से कर सके तो आपको तत्काल पता चलेगा कि आप शरीर से अलग हो गए शरीर से अलग हो जाने में कठिनाई नहीं शरीर से अलग हो जाना एकदम तो आसान पूरी शक्ति लगी हो तो शरीर से आदमी तत्क्षण अलग हो जाता है ये उसका विज्ञान तो पूरी तरह पंद्रह मिनट तो सामूहिक कीर्तन चलेगा फिर कीर्तन बंद हो जाएगा फिर सिर्फ धूम रह जाएगी फिर आपको मुंह से कुछ नहीं करना फिर नचना है कूदना है पूरी शक्ति लगा देनी पंद्रह मिनट दूसरा स्टेप चलेगा चिल्लाने का मन तो होता है आप चिल्ला सकते हैं लेकिन कीर्तन नहीं चलाना जो आपकी मौज में है वो करना है किसी को अगर मौज में कीर्तन नहीं आए तो वो अपना जारी रख सकता है लेकिन सामूहिक कीर्तन छूट जाएगा व्यक्तिगत वेत्त आपको जो करना हो लेकिन रुकना नहीं पंद्रह मिनट आपको पूरी ताकत लगा देनी फिर तीस मिनट हम विश्राम करेंगे तीस मिनट मुर्दे की भांति जमीन पर पड़ जाना आपको सीधे लेटना अच्छा लगे सीधा उल्टा लेटना अच्छा लगे उल्टा जैसा आपको लगे किसी को खड़े रहना ही अच्छा लगे तो खड़ा रहे बैठना अच्छा लगे तो बैठ लेकिन हो जाए मुर्दे की भांति खड़ा ऐसा रहे कि अगर बीच में मुर्दा गिर जाए तो रुकावट नहीं डालनी फिर गिर जाने देना उस 30 मिनट में मैं कुछ सुझाव आपको दूंगा जब मैं आपको सुझाव दूं माथे पर हाथ फेरने का तब आपको पत्ती नीचे सरका लेनी है या ऊपर सरका देनी है एक मिनट दो मिनट के लिए जब मैं आपको माथे पर हाथ से रगड़ने को कहूंगा वो मैं सब सुझाव दूंगा तीस मिनट में आपको क्या करना है तीस मिनट आप करने पूरा तो फिर तीस मिनट में क्या करना है वो मैं आपको कहता चाहूंगा और आपकी यात्रा भीतर हो जाएगी ये यात्रा हो सके तो ही उपनिषद के उत्तर समझना आ सकेंगे नहीं तो चूक जाएंगे